आपसे पहले को दूसरों ठीक है तैतीस तारीख का जाता। तो अभी आप सामोग्य कहते दोनों स्थिति के अनुसार ब्रह्म का निर्धारण करवा दीदान प्रतिज्ञा यह कहते हैं ज्ञान सर्व्ञा दोष श्रोक के द्वारा आप ब्रह्म का निर्धारण करवागे चौकीसा तो काीतिया सर्वेशा तत्प्रसिद्ध तो तो चेद ब्रह्म उस से सभी का ब्रह्म प्रसिद्ध है कथम कर्मिण संसार रशिता न ब्रह्म कथम कर्मीण अगर इस प्रकार के व्याख्यान से सभी के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो जाएगा ये जो केवल कर्म करने वाले होते हैं कर्म करने वाले अर्थात जो शास्त्र में कहा गया काम्यिकम्य सबसे नीचे वाला हो गया गणित उससे ऊपर नृत्य सबसे नीचे काम यह शास्त्र में कहा गया किंतु हम लोग जो सब कर्म करते हैं वो उसमें नहीं आता तो, है ये तो निष्काम है तो काम्य नैमित्तिक नित्य कर्म वो अलग है निष्काम कर्म अलग है निष्काम कर्म का कोई खोटा विचार ही नहीं है ये तो जो चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है तो अभी यहाँ पूरा से कहता है कि जो लोग शास्त्र विधि और कर्मों में ही लगे रहते हैं तथा संसार रसिका जो निष्काम कर्म करते हैं वो संसार और रसिका होते नहीं निष्काम कर्म जो लोगेंगे अगर तो संसार रसी का है तो फिर निष्काम कर्म नहीं कर रहा है इसलिए निष्काम कर्म करने का कारण जो कर्म करते हैं उसमें ध्यान रखेंगे कि हमको संसार में सत्युत्व बुद्धि न हो नहीं संसार रसिका हो जाएंगे तो अर्थात हमारा कर्म निष्काम नहीं हो रहा ये ध्यान रखे वो जो कर्मी लोग है संसार रसिका न ब्रह्म व्यति तुम ब्रह्मा को जानने के लिए उन लोग क्यों उत्साह नहीं उत्साह तो नहीं नहीं होता क्यों करते अगर ब्रह्मा इसी प्रकार से सभी लोग जान सकते है सभी लोग कर्मो में अधिक प्रभु रहते है कर्म करते रहते हैं। क्यों क्रह्म विद्या में क्यूँ उत्साहित नहीं होते है ये प्रश्न करता है विजय ज्ञा से वेदाक्षण विज्ञाया वेदा मोक्षि समर्थ्य तद्ब्रेव समर्थ्यते समर्थ्यते जो एक सूत्र है।, तो है ना गो उसमें जो घाट है वो तो धातु है गई गई गयी तो उसको आदेश उपदेश तो यही हो जाएगा कभी तो तो गा बजाने के बाद उसका लीड लगाते हुए रुको पा धातु का लीड लगाते हुए क्या रूप हो जाता है उसका लीड का रुको जगो जो शब्द ऐसे समझ में नहीं आएगा तब तो तक तो हम भूल जाएगा हमको हमारे लगे है जहां भी होगा आपको नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्यों आपका ज्ञान का जरूरी विस्तार होना चाहिए ना तो इसमें इसलिए पूछेंगे कोई इसमें मतलब ये संकोच करने का आवश्यक नहीं है बिल्कुल पूछेंगे मुक्ष जो मुमोक्ष द्वारा जिज्ञासिज्ञास्य नहीं जिज्ञासे जिज्ञास वेदांत अति यत्न समर्थित वेदांत तो कहता है कि मू के द्वारा तो यही जिज्ञास है यही जानने योग्य है तो, तो अति तो कहता है। प्रयत्न करके वेदांत तो कहता है वेदांत प्रयत्न करके कहने का अर्थ वेदांत इसको बार बार कहे वेदांत तो कोई एक ग्रंथ हो गया ये ग्रंथ क्या कह रहा है उसको जानने के लिए त्पर्य निर्णय करने के लिए छह लिंग होते हैं। है उपक्रमोसंघ्यासो पूर्व अर्थवाद निर्णय जैसा करेंगे धीरे धीरे आपको जानेंगे इस ग्रंथ का तात्पर्य किसमें है कैसे पता चलेगा करें उपक्रम उपस ये ग्रंथ का आरंभ में क्या कहा गया है अंतिम में क्या कहा और दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं जाने के पूरा ग्रंथ उसी को तो ही करता है ये ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय होता है उपक्रमो पसंद का तात्पर्य उपक्रमो पसंद आरभ अभ्यास अपूर्वता पहले से पता नहीं ऐसा कुछ नया चीज ये ग्रंथ अगर कह रहे हैं ये ग्रंथ का तात्पर्य हुई है बाकी सब तो जाने हुई चीज कहता है अपूर्वता कलम अर्थात ये ग्रंथ कहता है कि ये पढ़ने से ये फल होगा ग्रंथ तो हो गया अथवा में तो अनुष्ठान कहा जाए ये पढ़ने से ये फल होगा फल से भी निश्चय होगा की प्रशंसा निंदा इत्यादि है तो उससे भी निर्णय होगा की किसी चीज का प्रशंसा किया गया इसका क्या अर्थ हमको वो पढ़ना चाहिए किसी चीज का निंदा की गई है इसका क्या अर्थ नहीं करना ते तो है।, है तो ग्रंथ इसी में तात्पर्य है प्रशंसा निंद्रा से भी पता चल उपति तत्पर दिया जाए जैसे कहते हैं, अगर परमात्मा नहीं होते, ये जो सब होतेपाल होते हैं, सूर्य वरुण इंद्र यम ये सब तो लोग हैं, सूर्य का कभी तो हो जाएगा कि सत्रह में सूर्य उठ गए है कभी छह अठारह हो जाएगा आज बारिश से आगे ठंडी है नहीं होगा ये सब लोकपाल और महान सामर्थ्य वाले है महान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों में बिल्कुल नियम बद्धता दिखता है एक तो नियम में चलेगा किसके चलते ये होता है कि जिसके चलते इतने सामर्थ्य वाले लोग भी लोग अर्थात व्यक्ति भी बिल्कुल नियम से चलते हैं वो कोई ये शायद है वो कोई करना परमात्मा का उपस्थिति से जो जितनी ऊंचा होगा वो उतना नियम में चलेगा ये एक सामान्य बात है अर्थात नियम में चलने से ऊंचा होगा जो ऊंचा है लेकिन उसका जीवन में निश्चित अधिक में हो जाएगा क्यों कहते हैं वो जगत में किसी को परवाह नहीं करता क्या बोलो परमात्मा को पर परमात्मा का यही है कि नियम ये सब करते युक्ति ये लोग में इतना सामर्थ्य फिर भी क्यों नियम में चलते हैं कहते इनके ऊपर में और कोई है जिसके चलते ये लोग नियम में चलते हैं वो हमको पता नहीं चलता यही हमको जानना है कि इनके ऊपर में भी और कुछ है जैसे हम जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस है तो हम नियम में चलते नहीं ऐसा लगता की भी कोई है जिसके चलते ये नियमें चलते है वो कौन है कहते उसी को खोलना है हमको दिखता नहीं पता नहीं चलता तो कोई है उसको कहते हैं तर्क युक्ति इससे सीधा होता है और वेदांतेशन अति अति यत्न अर्थात ये सब स्वर्ध तात्पर्य निर्णय लींदो ये सब के द्वारा वेदांत वेदांते समर्थ समर्थन किया जाता है अर्थात व्याख्यान किया जाता है तथा ब्रह्मों के द्वारा जो जिज्ञास है जिसको जानना चाहिए वेदांत कहता है वो भी ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म का भी ज्ञान करना चाहिए तद विधि ज्ञा सो ऐसे बहुत सारे सूची उदाहरण दे दिए ब्रह्म ही ज्ञान का विषय होना चाहिए इसको निश्चय करेंगे नामक विषय जाते है उनका पिता ब्रपासको वो कहते है ये तो वायु मानी भूतानी जायते ये न जाता जीवंतीयंत अनुसंधन तद ब्रह्म में में इस प्रकार जिससे ये सब गुगल उत्पन्न होते हैं जिनमें स्थित है ये बटर मिट्टी से बनेगा और जिसमें बटर विद्यमान है वो बटर किस पदार्थ में विद्यमान है मिट्टी में मतलब बटर भूटल में है वो अलग बात है बटर भूटल में स्वयं समस्या रहेगा नया का वर्षन मिट्टी में समुवाय समस्या रहेगा पदार्थ अपना उत्पादन में रहता है अन्यत्र फूटल में रहते हैं, हैं उठा करके हवा में रखेंगे वो उसमें नहीं रहता है अपना उपादान नहीं रहता है तो ये न जाता नहीं जीवन अर्थात जिस उपादान में आश्रित बचे स्थिति का यम प्रयम की अभिशन भी सन्ती जिसमें जाते हुए एकाकार हो जाते हैं लीन हो जाते हैं तो पिता कहते हैं पुत्रों को तद विधि ज्ञासस्व तद ब्रह्म वही भ्रम पूरा चलत तो जिससे आता है जिसमें सुमे लीन हो है तद विधि ज्ञासस्व आगे है की आगे तो सांवेश अध्याय का आठ एक दो होगा शायद मंत्र तो वहां प्रजापति कहते हैं। तो जो है जो ये अंतर हृदय है आकाश है उसमें जो श्रोता है सो वो ही ब्रह्म है सो अन्वेष करके उसका अन्वेषण करना है, रिद्ध, रिद्ध है का तो बुद्धि ये जो विचार शास्त्र में हृदय अर्थात जैसे भक्ति मार्ग वाले हृदय कह देंगे ना वास्तविक हृदय का नहीं है बुद्धि का ही परमात्मा उपलब्ध होते हैं अरे जो का हृदय है बुद्धि वहां जाकर जाती है वो मांसखंड देगा नहीं तो वास्तविक हृदय शब्द का अर्थ है बुद्धि क्योंकि बुद्धि की जब ब्रह्माकार वृत्ति होगी उस ब्रह्मकार वृत्ति में ब्रह्म का अभिव्यू होगी इसलिए हृदय में अभिव्यक्त अर्थात तो बुद्धि में इसलिए विचार शास्त्र में जानते हृदय शब्द आएगा उसका अर्थ ध्यान लेकर हृदय का अर्थ मानसा नहीं तो हृदय का अर्थ तो अधिक बुद्धि होता है स्व अंग हृदय का अंग में अर्थात बुद्धि में जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है उससे ज्ञात होता है स्विधि करते हो उसको ही जानना चाहिए आत्मा आत्मा ही वे जानना मंतव्योग्य है उसी के बारे में सुनना चाहिए मंतव्य उसी का ही चाहिए पंडितो मेधावी मेधावी तो छंद कथा इस प्रकार की है कि कथा को तो शिक्षा देने के लिए और दे सका व्यक्ति को लेकर के ले तो हाथ पान बांध करके झुंड में तो वो बेचारा चिल्लाता है हाथ पांव बांधा है तो चिल्लाते चिल्लाते कभी तो एक व्यक्ति आया उसका हाथ पांव खोल दिया तो फिर बता दिया कि इस दिशा में जाइए ये धंधा है क्योंकि वो तो जंगल में उसको तो कुछ पता नहीं है जो बांधा जाता और जो खोल दिया वो उस एरिया स्थान का आदमी रास्ता तो उसका हाथ खोल करके उसका रास्ता बता दिया ऐसे रास्ते ने जाइए दो काम किया पहले हाथ खोल दिया आगे रास्ता बता दिया रास्ता बताने के बाद ये व्यक्ति अगर तो भूल जाएगा रास्ता तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसलिए जिस समय में वो बताया वो बुद्धि से समझ गया और उसका स्मरण भी रखना चाहिए तभी तो वो पहुंच जाएगा अपना स्थान पहुंच जाएगा इसी को यहाँ कहते हैं पंडितों मेधावी पंडित और था विवेक समझ गया सब चीज से मेधावी स्मरण भी रखा तो तभी तो तो कहते है पंडितो मेधावी वो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देगा इसी प्रकार की यहाँ हाथ पांव बना गया अर्थात बद्ध होकर के जीव पड़ा है कोई आया उसका हाथ पांव खोल दिया ये चिल्लाता है तो जो आकर के हाथ पांव खोला वो भी अपने रास्ते में अपने घोड़े बैठ कर खोलता है इसलिए करो का ही तो उसका हाथ पाँव खोलने में उसको क्या साधना है तो बना गया उसके पास तो कुछ भी नहीं है ये दे भी सकता है तो ये जो खोल देता है इसको कहते हैं परोना का आचार्य वह पुरुष हो गए तो आचार्य का काम होगा बंधन खुलेगा फोन करके आगे, आगे आपको तो बता देगा आपको और इतना चलना पड़ेगा वो आपको शास्त्र समझा देगा समझा करके हो सकता है कि आपका एक बार मदि भी हो जाएगा श्रवण काल ये जो बता देगा आगे तो, आगे तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा ऐसा नहीं कि अब तो हो गया आत्मा को खुल गया तो ऐसा उनसे नहीं पहुंचेगा कि दे। तो तो <laughs> उच्य से वेदांत अति न ये येन समर्थ्यते हैं ब्रह्म का ही ज्ञान करना चाहिए अति यत्न समे गुण राशि सम्पादन द्वारा समि से समि गुण राशि उसका सम्पादन करना है अधिक महत्व तो इसी में लगाना है ये छह में से हमें किस में कम है अगर हमें समय नहीं है अगर तो हमेशा चलता रहता है इसको ध्यान देना पड़ेगा क्यूँ चलता है उसका कारण पूछना पड़ेगा इसको दबाने से नहीं होगा ये क्यों चलता है उसका वह क्या रस है जहाँ जा रहा है वो सब को सोच करके उस जड़ को हटाना ध्यान देधा का काम है दबाना ये तो ध्यान मार्गो का काम है योग मार्गो का देना तो दबाएगा नहीं जहाँ जाता है क्यूँ जाता है उसको खोल करके तो उसके जड़ को निकाल देना है तो फिर वो जाएगा ही नहीं वो जा रहा है हम खींच के रखेंगे जब तक तो खींच खींचते रहेंगे हमको भी ये ठेस पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसलिए बेदारींच तो नहीं करता अगर क्यों जाता है उसका हटा है सब प्रकार जाएगा नहीं उस पदार्थ में वो भ्रम का आरोप करके अच्छा मान करके जा रहा है उस पदार्थ को ऐसे ऐसे खोल करके दिखा देंगे देखो भाई ये एक्साइज है तो इसलिए ये पदार्थ अंतिम में जाएंगे तो यही होगा सब एकदम कोड करके दिखाना है करके स्पष्ट करना कुछ मान करके अंदर में चलते रहेंगे तो इस प्रकार की नहीं है ये सब अर्थात वेदांत मार्ग में जो बुद्धि है हमेशा विचार से स्पष्ट रखेंगे हमेशा हसी तभी ये काम हमारा होगा नहीं तो क्या ना हमारा जुगो मान करके चलते रहेंगे ये व्यक्ति ऐसा है वो स्थान ऐसा है ये जल ऐसा है वो रोगी ऐसा है वो ही करते रहेंगे वो सबसे हट करके मतलब हर चीज को विचार करके उसका स्पष्ट समागम आदि गुण राशि इति द्वारा तो समागम को हम देखते हैं सम कितना हो गया इंद्रिय तो हमारा कितना हो गया उपलब्धि कितना हुआ संसार से मन कितना हटा प्रतीक्षा कितना हुई उनको कितना सवन हो जाता है ठंडी तो गर्मी ये तो सब आएंगे सुबह उगत आएगा ये सब सब जैसा का उसको हम कितना शहन कर पाते हैं ये सब धीरे धीरे जब होगा फिर आके श्रद्धा होगी फिर समाधान होगा नहीं तो अगर ये सब समाधम इत्यादि नहीं हुआ तो श्रद्धा नहीं होगी अगर होगी भी तो दो दिन का तृतीय दिन हो जाएंगे बंगाली क्योंकि हमारा मन में जो तो तो समय नहीं है मन कुछ ले आया श्रद्धा कर दिया और मन तुम्हें तो समा नहीं है पर मन भी पट ही जाएगा और श्रद्धा भी वो तो पहले इसलिए समा अगर नहीं होगा श्रद्धा तो वो दूर इसलिए मन को समा करना इसके लिए विचार आवश्यक है अतिशय न समाधि गुण राशि संपादन द्वारा ये सबको करते रहे इस लोग न तरी कर्मकर्गेन प्रदीवर्म वेद से आने का वेदातेष्व अति यया अति परिश्रम करके वेदांत तो जो कह रहा है ये ही ज्ञात है जानेगा कौन किसको जाने का? को तो तो को जानने वाला और और और ज्ञाता ज्ञाता तो कह जाएगा कर्म तो कर्ता कव ये दो हो जाएंगे तो सुंदर तो होता है तभी तो कर्म कर जीव ब्रह्म और भेद्यात जीव और ब्रह्म में भेद हो जाएगा क्योंकि एक हो गया कर्म एक हो गया कर्ता तो भी जीव ब्रम्ह में कर्ता कर्ता कर्ता कौन कौन होगा होगा कर्म कर्म जीव जीव हो हो जाएगा जाएगा ब्रह्म को जानना है तो, कर कर्म दो तो हो जाएगा कर्म रहेंगे नहीं होगा प्रति नि प्रतियते येदेश तद्रेत्यवधारित गोष्ठी तद्रेत्यवधारण तद्रेत्यवधार जीवन दे दे देशु जीवात्मना प्रवेशस्य वेदेशीवात्मति यश्य बेदेशु जीवात्मना प्रवेशस्त्र तांत्रिक नियंत्रित कुंज स्वीयते तद् ब्रह्मेति अवधारयः ब्रह्मेदमे यश्य बेदेशु जीवात्मना प्रवेशस्त्र तांत्रिक नियंत्रित कुंज स्वीयते तद् ब्रह्मेति अवधारयः बेदमे जिसका कहा तो गया क्या कहते हैं जीव रूपों से जो प्रवेश किया है बात कहता है नाम वो ये पहले तेज को सृष्टि किया आगे जल को सृष्टि किया आगे पृथ्वी को सृष्टि किया आगे तीनों को मिला दिया इस पंचीकरण कहते है पंचाजी में त्रिवृत करना मिला करके उन्होंने सोचा सृष्टा सोचा तो इनके अंदर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा तब तो, तो फिर कुछ नहीं होगा तो इन्हीं के अंदर में प्रवेश करके नाम रूपों का अनुप्रवेश उनके अंदर में जो बुद्धि है उसमें चिदावास रूपे न प्रतिबिंबित तो होना यही प्रवेश होगा जैसे बहुत सारे घड़ा में जल रख और जन्म में सूर्य का प्रतिबिंब हो जाएगा कह जा सूर्य प्रत्येक प्रविष्ट है प्रविष्ट क्या है प्रतिबिंबित तो होना ही प्रवेश तो श्रुति में जिसका प्रवेश कहा जाता है प्रतिबिंब का, प्रति का प्रवेश नहीं कहा जाता है बिंब का प्रवेश कहा जाता है बिंब प्रवेश कर गया तो बालक अभिवेक बालक है या सूर्य है तो वो नहीं कहता कि प्रतिबिंब है सूर्य प्रवेश क्या है कैन रूपे न बालक तो का बिल्कुल सूर्य का ध्यान ही नहीं वो तो कहेगा प्रतिबिंब ही है तो प्रतिबिंब नहीं होगा ही सूर्य है विवेक कितु जानता है बिंब यहाँ प्रतिबिंब रूपे नित रखा है तो इसको कहते हैं कि जीवात्मा प्रवेशो जीव रूपेण न प्रवेश किया है जिसका प्रवेश गया है और तान प्रति तान अर्थात जीवान प्रति नियंत्रित वो परमात्मा जीव रूप से प्रवेश किया है जीव रूप से प्रवेश करके जीव बन गया और वही जीवों के प्रति नियमता भी है स्वयं ही जीव बना हुआ है और स्वयं भी ईश्वर बन करके इनका नियमों नियमना करता है यही है जो वैदिक शास्त्र रहेगा ये सृष्टि क्या है वही प्रवेश करके नियम निया, नियो बन गए और वही अन्यत्र रह करके नियमों को होता है तो नियम भी वही है नियमों को भी वही है।, है क्या करता तो है कहता है अपना उंगली के साथ खेलता है ये करता है क्यों? दूसरा तो है ही नहीं इसलिए अपने के साथ ही रहेगा इसलिए हमारे महीनों में एक श्लोक है जो त्रिपुरा श्रोक को मारने के लिए बात करगवान को ध्वनु बनाया और सूर्य चंद्र को रथ का चक्र बनाया और ब्रह्मा जी को साथी बनाया किसको कर क्या मारने के लिए तो त्रिपुरा सुर का तो वहां कहते हैं ये त्रिकुराशुरा तीर्ण जैसा है उसको मारने के लिए आप इतना आडंबर करते हैं तो यही है कि अर्थात ये जो प्रभु होते हैं उनको खेलने में रुचि होती है कि तो किसके साथ खेलेंगे जो अपना है उनी के साथ तो खेलेंगे तो यही है सृष्टि स्वयं प्रवेश करके जीव बनता है और उन्ही को फिर नियमन करता है होता है ऐसा करोगे तो आपका ये हानि हो आप और ऐसा करेंगे तो आपका ये लाभ मिलना क्यों कहते तो को हैं कौन है स्वयं तो बना है ये जीव जीवात्मा प्रवेश स्वयं किया है और उनका नियामक भी है सूर्यते तो सुनाया जाता है तब तो ब्रह्म तो ही बताया ये सारे वेद करते हैं जो प्रवेश किया है जो नियम करता है वो ही ब्रह्म नियमनम न्या, न्या, पांच प्रकार के अर्थवाद आते हैं। अलग आधार पर चार प्रकार ये पांच प्रकार के अर्थात अर्थवाद अर्थात ये वास्तव में नहीं है कुछ कहा जाता है क्यों? अन्य कुछ पदार्थ का ज्ञान स्थिति करवाय प्रवेश नियम ये पांच प्रकार के अर्थवाद स्थिति प्रलय ये कोई वास्तव नहीं है ये कहा जाता है कुछ चीज का ज्ञान करवाने जैसे कहा जाता है वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम भूति ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य चाहता है वो वायु देवता के लिए श्वेत पशु अर्पण करे आगे वाक्य है कि वायु एक शेतिष्ठा देवता वायु शीघ्र गामी देवता शीघ्र फल देवता ये क्यों कहा गया वायु सिगरेट बल देगा दे इसका क्या मूल्य है ये वाक्य सुनने से जो ऐश्वर्य चाहता है उसको कर्म करना चाहिए था किंतु तो थोड़ा आलस्य हो गया नहीं किया ये वाक्य सुनने से करेगा अर्थात ये अर्थवाद तो वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है अन्य कुछ चीज को समझाने इसी प्रकार की जो सृष्टि स्थिति लय प्रवेश नियम ये पांच चीज का कोई वास्तव और तात्पर्य नहीं है जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसका ज्ञान प्रभवाने के लिए पांच पांचिति तो प्रलय ये, ये भी है ये वास्तव तो पदार्थ नहीं है ठीक है में तथा नियमित देदा, ना देदा तो भावे ना। वो प्रवेश किया प्रवेश करके जीव जीवस नियम्य हो गता वना तो नियंत्री अभी निवन हो गए तो कहते हैं भेद कर्तृ कर्म भेद नहीं हुआ अतंगे स्वयं स्वयं जाना पत्री कर्म कर गुणवचन ब्राह्मणादि से कहते हैं कि नियम नियमों को तो भावे है न तो भेद तो बना रहा पहले था, था कर्ता कर्म उसको अगर आप हटा दिए क्योंकि स्वयं ही प्रदर्शन किया है इसलिए स्वयं ही स्वयं को जानना है अलग नहीं हुआ तो कहते हैं अभी आप कान प्रति नियंत्रित हो तो अभी जीव एक हो गया नियम और ईश्वर हो गया नियमों के तो भेद रहेगा अर्थात तद अवस्था अर्थात वही अवस्था तो बना रहा वही अवस्था भेद बना रहा असंख्य कहते हैं कल्पित भेदमापति भेद भी कलता है वास्तविक जीव और ईश्वर जीवों तो के नियम या ईश्वरों के नियमों का ये दोनों के बीच में भेद कोई वास्तव नहीं है तो केवल कल्पी का भेद कल भेद करके का भेद कैसा कहेंगे जैसा गंगा किनारे बैठ करके कोई साधु ये करता है ये जो है ये तो इंद्र है ये क्या है करें धोम है ये कुबेर है तो ये कुबेर है ये कुेर और इंद्र उनका हो तो नहीं होगा बीच में गरोना चल वाला है, तो नहीं होगा तो बैठ बैठ करके क्या करता है क्या अपने साथ खेलता रहता है तब तो अभी इसमें नियम नियमों को फा अलग है कि ना कि इंद्रों को असर झुका दिया प्रकार कहते हैं हो गया इधर से चुका तो चुका है दिया तो नियम इसी प्रकार या इसमें कोई वास्तवन नहीं है तदुपत्ति तत्क नि श्लोक में प्रवेश वही क्या है है कल इसलिए प्रमाण वो ब्रह्म जगत की सृष्टि करके तदेव अनुप्राविशत त्रम ब्रह्म जगत की सृष्टि करके वही ब्रह्म प्रवेश कर लिया तो दिया जो सृष्टि किया वही प्रवेश किया स एष इवि तुम का सा स ऐस स वही परमात्मा जीव वन करके इ शरीर में प्रवेश किया है वही परमात्मा के शरीर में प्रवेश किया है नाम रूपी वही परमात्मा जीव रूपे नूपे न प्रवेश किया है बुद्धि कि में प्रतिबिंबित्व होता है ये ही उसका प्रवेश होता है यह आत्मनिर्ष्ट इस प्रकार की गृह धारण्यारण्यता तीन यह आत्मा गण इस प्रकार के है अंत प्रविष्ट शासमरण नहीं कराया अंदर में प्रवेश करके और शासन कर रहा है इत्यादि वाक्य सुबह ये सब वाक्य कह रहा है वही प्रोफेसर करके नियमे बना और वही नियमों की है कोई भेद वास्तव में नहीं है केवल है जीव ईश्वर का भी है जब तक जगत में सत्य तो बुद्धि तब तक जीव ईश्वर में भेद भी सत्य है जगत में जितना जितना सत्य तो बुद्धि बढ़ जाएगा जीव ईश्वर का भेद बुद्धि उतना उतना शिक्षक जाएगा धीरे धीरे लड़ेगा हम भी इस प्रकार सत्य तो मुझे बताना है अधिक अधिक विचार करना है ये सत्य है, है ये हमने व्यवहार करते सत्य है पहले सब नीतिया करते व्यवहार नहीं होगा करके तो पहले देखिए होने पर व्यवहार क्यों नहीं हो पाएगा विधुत ऐसा हो जाए ऐसा हो जाएगा विचार हम करेंगे ययामृत त्रित्वं तथां पति जो हि राजे यस्मिन् जमितेषु तथा ब्रह्मैवvarthetaारया आगे एष एव साधु कर्म कारयति यम यम यनतम यम एदियो लोकेभ्यो उन्निपुसतेन एष एव साधु कर्म कारयति यम यम एदियो मुक्तिभ्यो अधो निम्यते इति सुनिमास्यते अथ परमात्मा एव ऐसा विषय समाज से यही परमात्मा ही साधु कर्म कार्य सत्कर्म करवाता है किसके किसी तो के द्वारा ऐसा के आगे क्या है ऐसे ही हो, ऐसे ही हो कहना, हाँ तो ये, ये, ऐसे ही हो और ऐ ऐसा ये, ऐसे ही हो, ऐसे याद दिखे आप बोलना क्या है? ये, ये, ये और श, ए श के आगे क्या बोलना है? ओ है, तो ये वो है ना? सेकंड कोम्पी में, अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है वो, भूल के वहाँ भूलना, इधर अंत तो प्रविष्ट शास्त्र इत्यादि बाकी यावत जो द्वितीय पंक्ति में ना यहाँ पैतीसवा श्लोक पूरा ये हो गया पैतीसवा श्लोक मतलब आप कहा देख रहे थे अच्छा आप जो तृतीय पंक्ति देख रहे हम लोग पंक्ति ठीक है यावत के आगे पैंतीसवा श्लोक पूरा कर दीजिए आगे छत्तीसवा ये भी परमात्मा ही किसी के द्वारा साधु कर्म परमात्मा न करवाता करती किसी के द्वारा साधु कर्म करवाता है तम यम्यो लोक परमात्मा जिसको इस लोक से ऊपर उठा लेना चाहेगा उसके द्वारा साधु कर्म करवाएगा परमात्मा ही करवाएगा कोई साधु कर्म कर रहा है सबकर्म कर रहा है तो जानेंगे परमात्मा उसको क्या कर रहे हैं ऊपर ऊपर और ऐसे ए वो असाधु कर्म कार्य थी यम एधो लिनी ऐसा असाधु कर्म कार्य थे वही परमात्मा किसी के तरह असाधु कर्म करवाता है क्यों उसको क्या करेगा तो कोई सत्कर्म कर रहा है तो जानेंगे परमात्मा उसको करवा रहे हैं परमात्मा उसको बल दे रहे हैं वो धीरे धीरे और ऊपर उठेगा दुष्कर्म करेगा तो धीरे धीरे और नीचे जाएगा कराएगा कौन फिर परमात्मा ही करवाएगा दुष्कर्म करवाएगा करेगा तो नीचे कैसे जाएगा दुष्कर्म करेगा तो सत्कर्म का संस्कार हो जाएगा किसी का संस्कार होगा फिर करेगा फिर करेगा तो नीचे जाएगा परमात्मा कराएंगे अर्थात परमात्मा आपने सब नियम विधान बना दिए सब दिया तभी पता चलेगा वास्तव में मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ मैं कुछ करता ही नहीं जब तक हमें पुरुषार्थ की अनुभव हो रहा है हमको पुरुषार्थ लगाना है की सतर में सत्तर में प्रत्यको करते करते धीरे धीरे लगेगा की परमात्मा ही करवा रहे हैं कि हमसे ऐसा कैसे होता है परमात्मा ही करवा रहे हैं दुष्कर्म कैसे हो गया से परमात्मा ही करवा रहे क्यों आपका जो पाप था उसके लिए थोड़ा डरेंगे पूरा गिर नहीं जाकर घुटने में आकर फिर तुरंत खड़े हो जाना भाई अगर जमीन पे पूरा गिर जाओगे तो समय लगेगा तो लगता परमात्मा हाथ पकड़ कर चला रहे आप अगर दुष्कर्म कर देंगे तो एक लगा करके थोड़ा गिरा देंगे आप इतनी जल्दी उठ जाएंगे अगर आप गिरे ही रहेंगे तो गिरे ही कभी कभी प्रार्थ के वेगो तो में हो जाएगा दुष्कर्म हो जाएगा पीड़ा होगी मन में दुख होगा रोना भी पड़ सकता है लेकिन तो कितना जल्दी उसे उठ जाते हैं जितना जल्दी उग जाएंगे फिर परमात्मा उनके चलाएंगे प्रारब्ध तो जैसा है ऐसे आएगा उनको तो भूमना ही पड़ेगा समस्या अर्थात उसको लेकर ज्यादा रोना पीटना करके और उसमें पड़े रहना ही असंख्य अच्छा है उसे जितना जल्दी निकल करके फिर महात्मा चलता तो ये है, ये वाक्य वो साधु कर्म कार्य यम यम तम कार्यो लो के परमात्मा ही तो है तो ऐसे ये वो साधु कर्म कार्य यम करवाएंगे इसलिए कहा जाता है जैसे कोई प्रथम कक्षा में पढ़ रहा है और वो बढ़िया पढ़ा और पूरा एक परीक्षा में ठीक ठीक लिख दिया तो मास्टर जी उसका द्वितियां भेजेंगे नहीं भेजेंगे भेजेंगे वो कहेगा नहीं कि मास्टर जी गुरु जी मैं तो ऊपर कक्षा में नहीं जाऊंगा मैं तो यही करूँगा मास्टर जी उसको रहने देंगे जाओ ऊपर में यहाँ नहीं गुरु जो करना था पढ़ लिया ऊपर में जाओ इसी प्रकार की हम जो परिवेश परिस्थिति में रहते हैं उस परिवेश परिस्थिति का अगर हम पूरा खा करके हजम कर लेंगे हमको परमात्मा ऊपर परिस्थिति परिवेश में क्योंकि परमात्मा वो मास्टर है जो पढ़ गया था उस कक्षा में रहने नहीं देंगे पहले तो आप जाओ इसलिए हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहना चाहिए जो परिवेश परिस्थिति में रहते हैं उसको पूरा हम खा करके हजम कर लेना चाहिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ऊपर हम नहीं करना चाहिए ये करना है जहां भी रहें पूरा तो मतलब पूरा जोर लगा करके उसको हजम करेंगे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे गति होगा जो आधा जीवन जीते है ना तो वही कक्षा में पढ़ते रहेंगे फिर भी अवकाश आ गया अगला सब फिर आ जाएगा फिर गुरु जी कहेंगे अच्छा आप तो बाद नहीं हो पाए तो आप पीछे बैठोगे पीछे तो इस प्रकार की हो जाएगा ऐसा नहीं इतना जोर लगा करके जीना इतना जोर लगा करके जीना है कि लगना चाहिए इससे ज्यादा हमसे नहीं हो और ऐसा बोध नहीं हो रहा है तो हम फांकी मारे चोरी कर किस चीज का चोरी करे अपना सामर्थ्य ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा सामर्थ्य जितना है पूरा पूरा लगा देना चाहिए और वास्तविक सामर्थ्य वो पूरा लगाएंगे तो शॉर्टेज नहीं होता है उभरेगा तो आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा तो इसलिए कभी भी अर्थात ये अंग्रेज में कहते हैं हाफ हाथ एडले जीना अर्धर ऐसे जीना कहते हैं तो कहते हैं तो। ये समय ऐसा है लोग कहते रहे सामने में देखने वाला है तो थो थोड़ा सीधा हो जाए नहीं है तो ठीक तो से सो? तो इसलिए है पूरा एकदम तो हमेशा कैसे हम परमात्मा का दृष्टि से हम कैसे ऊपर उठने वाले धूप में रहते तभी हमसे वो साधु कर्म भी करवाएंगे हमेशा करवाए इसी श्रुति मित्य ये जो श्रुति है परमात्मा जिसको ऊपर उठाना चाहेंगे ऊपर उठाते उठाते मोक्षा तो देंगे तो उसके द्वारा साधु कर्म करवाएंगे हमको देखना है कि परमात्मा हमारे द्वारा साधु कर्म करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं अगर परमात्मा हमारे द्वारा साधु कर्म करवा रहे हैं हमको क्या लगेगा परमात्मा हमको तो हमें आनंद होगा नहीं होगा अगर हमारे द्वारा असाधु कर्म कभी तो हो जाता है तो हमको क्या लगेगा परमात्मा हमको फिर तो दुख होगा नहीं होगा होगा इसलिए हमेशा उद्यम करना है हैं कि हमसे साधु कर्म ही हो साधु कर्म ही हो अम हुआ मतलब हम कर्म आत्मा निषेध करें क्यों कहीं हमारा कारोबर मार लगा दिल भी बेहद फिर लड़ जाएंगे जो हुआ इस प्रकार के हमेशा गिरे रहिए तो फिर नहीं उतर समझ जाएगा यस्य यस्य कर्म कलदातृदातृत्व जीवाकर्तृत्व हेतु कर्मणा शत जीवा हेतु यस्य यस्य कर्मदा कर्म फ्रुत जीवा हेतु कर्म फल देने का अधिकार जिसको है श्रुति में सुनाया जाता है तद ब्रह्म जो कर्म फल देगा ये ब्रह्म सूत्र है फलम अत उपत्ते चाहे हम किसी के लिए भी कुछ कर्म कर दिए फल तो परमात्मा से मिलेगा क्योंकि व्यक्ति रास्ते में पड़ा है उठ नहीं पा रहा है गर्मी का समय उसको प्यास लग रहा है उसका जुहा बाहर निकल रहा है हम थोड़ा जल आकर उसको दे, दे।, वो दे के दें। वो हमको क्या फल दे पायेगा कहते फलम अत उप पत्ते परमात्मा ही फल पर देगा कर्म कहीं भी कोई भी करे फल तो परमात्मा ही देगा परमात्मा देखा हम जो कर्म किया जो तो उसी से मिलेगा परमात्मा के ऊपर विश्वास करते थे कर्म तो तो करने में गोल है क्या हमको बोल दिया ये परमात्मा करो उसमें बिल्कुल महत्व नहीं है ये कहा वो कहा करने के ये बुद्धि से ऊपर उठने कर्म तो परमात्मा के लिए कहा जो हमको कहा करने के वो परमात्मा का माध्यम है कर्म उस व्यक्ति का नहीं पर्म तो है कर्म तो परमात्मा शिव जी का है कि ये बुद्धि रखेंगे तो फिर ठीक होगा अगर फल से परमात्मा दे देंगे तो फिर जीव क्या करता है प्रारंभ अदृश्य ईश्वर का हेतु करता एक हेतु करता है साक्षात करता है, है, है। तो जीव कर्म किया है इसलिए हेतु करता फल ईश्वर देगा साक्षात देने वाला ईश्वर है जीव परम कर हेतुकर्ता जीवा न्यस्थिता नावत जीवा न्यवस्थिता जीव भी तो करता होते है कर्म करते है सब परमात्मा करवाएंगे आपने कह दिया परमात्मा अच्छा कर्म करवाएंगे परमात्मा बुरा कर्म करवाएंगे फिर जीव क्या करता है जैसे समझी का प्रश्न था फिर हम क्या कर रहे हैं जीव हेतु करता अर्थात जीव अपना अदृष्ट ये बना रहे थे कार्य तो जीव हेतु करता फल प्राप्त फल देने में ईश्वर साक्षात देगा जीव अपना कर्म से उपार्जन किया जीव कर्म करने से ईश्वर फल दिया इसे जीवो हेतु करता बनाएगा ठीक है ये स्वर्क उच्चारण करेंगे से जीवा हेतु तद्रह्मी व्यवधार पूर्णमीदर्णशमा